महाभारत शांति पर्व सततमो तमोध्याय योग का वर्णन और उसके साधन से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति याज्ञवल्क उवाच सांख्य ज्ञानमया प्रोक्तम योग ज्ञानम निबोधक यथाश्रुत तो यथाष्ठम तत्व याज्ञवल्क्य जी कहते हैं निपश्रेष्ठ मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका अब जैसा मैंने देखा सुना या समझा है उसके अनुसार योग शास्त्र का तात्विक ज्ञान मुझसे सुनो नास्त साक्ष समम ज्ञानम नास्त योग समम बलम ताव भाव एक चर्य ताव भाव अनिधन सुस्मृत साक्ष के समान कोई ज्ञान नहीं है योग के समान कोई बल नहीं है इन दोनों का लक्ष्य एक है और वे दोनों ही मृत्यु का निवारण करने वाले माने गए हैं पृथक पृथक प्रप्य बुद्धिता न वो राजन पश्याम एक निश्चया राजन जो मनुष्य अज्ञान पारायण है वे ही इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं हम तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक ही समझते हैं यदे योगा पश्यंख्य दृश्यते एक सांख्यम च योगम च तत्वीत योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं वही सांख्यों द्वारा भी देखा जाता है अतः जो सांख्य और योग को एक दिखता है वही है। रुद्र प्रधान पारण विधि योगा नरिंदम तेन चाथ देह नीशो दशा शत्रु दमन नरेश योग साधनों में रुद्र अर्थात प्राण प्रधान है इन सबको तुम सर्वश्रेष्ठ समझो प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसे शरीर से दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं यावधि व्य प्रलयस्ता सूक्ष्म योगे न लोकान् विचरन सुखम संयस्य चाग प्रिय निष्पाप भोपाल जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक ही योगी योग बल से स्थूल शरीर को यही छोड़कर ऐश्वर्य से युक्त शरीर के द्वारा लोक लोकलोकांतरों में सुख सुखपूर्वक विचरण करता है वेदेशुर्म सूक्ष्म अष्टुण प्रहुर इतरम निप निप मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है उनमें स्थूल योग अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग ही अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन आठ गुणों अंगों से युक्त है दूसरा नहीं द्विगुणम योग कृत्यम तो योगान प्रहुुरोत्तम सगुणम निर्गुणम च यथाशास योग का मुख्य साधन दो प्रकार का बताया गया है सगुण और निर्गुण ऐसा ही शास्त्रों का निर्णय है धारणम चैव मनसा प्राणायाम किसी विशेष देश में चित्त को स्थापित करने का नाम धारणा है मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और देश विशेष का आश्रय न लेकर मन को निर्बीज समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है प्राणायामो ही सगुण निर्गुण धारियेन्न यदि मुंचन्वयी प्राणा मैथिल सतम वाताधिकस्मा तम न समाचरे सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात नृत्य सुन करके स्थित करने में सहायक होता है थिली सिरोमणि यदि पुरक आदि के समय नियत देवता आदि का ध्यान द्वारा साक्षात्कार किए बिना ही कोई प्राणवायु का रेचन करता है तो उसके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है अतः ध्यान रहित प्राणायाम को नहीं करना चाहिए निशाया प्रथमे जामे में चोदना मध्य स्वपनात् परे या द्वार शह तुचोधना रात के पहले पहर में वायु को धारण करने की बारह प्रेरणाएँ बताई गई है मध्य रात्रि में रात्रि के पिछले दो पहरों में सोना चाहिए तथा पुनः अंतिम प्रहर में बारह प्रेरणाओं का ही अभ्यास करना चाहिए एक प्राणायाम में पूरा कुंभक और रेचक के भेद से तीन प्रेरणाएँ समझनी चाहिए इस प्रकार जहां बारह प्रेरणाओं के अभ्यास का विधान किया गया है वहां चार चार प्राणायाम करने की विधि समझनी चाहिए तात्पर्य कि रात के पहले और पिछले पहरों में ध्यानपूर्वक चार चार प्राणायामों का नित्य अभ्यास करना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है तदेम उपशातेन दातेनशीलि आत्मा बुद्धे नोक्त्योत्माशय इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेन्द्र हो एकांतवास करने वाले आत्मा राम ज्ञानी को चाहिए कि मन को परमात्मा में लगावे इसमें संशय नहीं है पंचाण इंद्रिया दोषाण छप्पे पंचधाम शब्दम रूपम तथा स्पर्शम रथम गंधम तथ प्रतिभा अपहृत्य मैथिल इंद्रिय ग्राम मनस तथ्वाहंकार प्रतिष्ठाप्यली अहंकार तथा बुद्धौ बुद्धि प्रकृतावपि एवं हि परसख्या ध्याल ब्रजास्कमल नृत्यन शुद्ध्रमणम त तस्तुषम पुरुष नित्यम अभेद्य मजरामरम शाश्वत चाव्य ईशानम ब्रह्मचाव्य मिथिला नरेश शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के पांच दोष हैं इन दोषों को दूर करे फिर लय और विक्षेप को शांत करके संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करे नरेश्वर तत्पश्चात मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे इस प्रकार सब का लय करके योगी पुरुष केवल उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो रजुगुण से रहित निर्मल नित्य अनंत शुद्ध छिद्र रहित कूटस्थ अंतर्यामी अभेद्य अजर अमर अविकारी सबका शासन करने और सनातन ब्रह्म है तो महाराज महाराज यथा अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो जैसे त्रिप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है निर्वाते यथा दीपोज समन्वितः जैसे तेल से से भरा हुआ दीपक, स्थान में एक तार जलता रहता है शिखा स्थिर भाव ऊपर की ओर उठी रहती है उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी को भी मनुष्य पुरुष स्थिर बताते हैं पाषाण मेघो यथा बिंदु नक्य चल अक्षण जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता उसी तरह अनेक प्रकार के विक्षेप आकार योगी को विचलित नहीं कर सकते यही योग युक्त पुरुष की पहचान है शंख द्वंदी त्रियमा कंपेत युक्त से तन निदर्शनम उसके बाद बहुत से संख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाए तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है पुरुषः तैलपात्रम यूर्ण कराभ्यापूरुष सोपानुहे तर्जन्यम शिपाड़ी संयताजय तथा एकाग्र मनसस्त स्थिरंद्रिया निश्चल तथा चंक्त तो मृिलक्षणपल kheeta okay, जैसे मन को संयम में रखने वाला सावधान मनुष्य हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से पुरुष हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे तो भी वह उनके डर से एक गुण भी तेल पात्र से गिरने नहीं देता उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्र चित्त योगी इंद्रियों की स्थिरता और मन की अविचल स्थिति के कारण समाधि से विचलित नहीं होता योग सिद्ध मुनि के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए पश्यते तत्पर जो अच्छी तरह समाधि में स्थित हो जाता है वह महान अंधकार के बीच में प्रकाशित होने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय देश में स्थित अविनाशी ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करता है एक तर कवल जाते त्यक्वा देह साक्ष राजन, राजन इस महता राजेशा मनुष्य दीर्घ काल के पश्चात इस अचेतन देह का परित्याग करके केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ऐसी सनातन श्रुति है एतद्धि ति योगा लक्षणम लक्षण विद्या मनंते मनीषण यही योगियों का योग है इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं यदि श्री महा महाभारती शांति परमणि मोक्षधर्म परमणि याज्ञवल्क जनक संवाद षोडशा अधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क और जनक का संवाद विषय तीन सौ सोलहवा अध्याय पूरा हुआ